पूर्णमद पूर्णमद पूर्णादश्यूशमायशिष्यो शांति शांति अष्टादश अठादशाध्याय अड़तालीसों श्लोक के ऊपर प्रचार चल रहा था सहजम कर्म पौतेज सदोषम चुनातेज सर्वारंभाए दो विधवा पिता यही श्लोक चल रहा है जो नियत नित्य कर्म है जो सहजर्म है जन्म के साथ साथ आया हुआ पर आश्रम घटित होकर के जन्म के साथ आया हुआ जो कर्म है प्राप्त कर्म है दोषयुक्त होने पर भी न त्यागे यद्यपि स्वधर्म दोष के लिए नहीं होता फिर भी दोषयुक्त दिखता हो किसी को अपना कर्म कर, कर्म दूसरे में निर्दोष दिखता हो दोष दूसरा फिर भी अपना कर्म करना चाहिए तो सर्वारंभाई दोषण जितने भी आरंभ अपने कार्य होते हैं कर्म होता है दान दोष से युक्त है दोष के बिना कोई कार्य नहीं होता धूमे नाम निर्वाह पिता जैसे अग्नि जलाना है तो धूम जरूर होगा धूम आवश्यकता नहीं है किंतु होता ही है दोष युक्त है या ठीक इसी प्रकार है सारे कर्म दोषयुक्त ही होते हैं तो सहज कर्म को त्यागना चाहिए कहा नहीं था तो पूर्वपक्ष यहां पूर्व पक्ष ने प्रश्न उठाया क्या सारे कर्म त्यागा नहीं जा सकता इसलिए सहजन्मा कर्म को न त्यागे कहा अथवा सहजर्मा जो कर्म होगा नित्य कर्म जो होगा जिसके लिए वह त्याग पर दोष होगा प्राश्चित प्रत्यवाय प्रत्य लगेगा इसलिए क्या कहा क्या कहना चाहते हैं पूछा सीधा क्या लेना इसे सिद्धार्थ ने कहा वो कहता है कि यदि पूर्व पक्ष बोलता है यदि सारे कर्म त्यागा नहीं जा सकता हो फिर भी कोई त्यागते के तो प्रशंसा होगी त्यागना असंभव है सारे कर्म उसको भी कोई त्याग सकता हो तो प्रशंसा होगी अच्छी बात तो क्यों कर्म कर्म कहते सद न चाहिए क्यों कहा त्याग सकता हो तो सिद्धार्थ ने कहा ठीक अच्छी बात है त्याग सके किंतु त्यागा नहीं जा सकता सारे कर्म जब अज्ञान अवस्था में है शरीराध में आत्मबुद्धि लेकर बैठा हुआ है वो अज्ञानी आत्मा सारे कर्म को त्याग नहीं सकता ग्यारह अवस्था में पहुंचेगा तो कर्म है ही नहीं वहां किन्तु अज्ञान अवस्था में शरीर आदि में आत्मबुद्धि करके बैठा हुआ है वो जीप सारे कर्म त्याग नहीं सकता कुछ ना कुछ करेगा प्रकृति का अधिन इसलिए माने कोई प्रत्यवाय न हो जाए पाप न लगे इसलिए अपने कर्म करे दूसरे का कर्म न करे समय यापन उसमें करे इसके लिए कहा सहज हम कर्म को सदस्य होते इसलिए कहा तो पूर्व पक्ष बोलता है कि आत्मा नित्य प्रचलित स्वभाव है सांख्यो के गुण का जैसा जैसे, जैसे सांख्य का गुण एक क्षण भी छीन पै जाते चलन स्वभाव है प्रचलित स्वभाव इस प्रकार का आत्मा भी प्रचलित स्वभाव है जो कि कर्म किए बिना रह नहीं सकता ऐसा है अथवा बौद्धों के स्कों के समान जो पंचस्क मानते हैं बौद्ध लोग रूपाधि जो पांच मानते हैं उसके समान वित्य प्रचलित होगी रूपाधि बदलते रहते हैं रूपस्कंध विज्ञान स्कंधा वेदना स्कंध संज्ञा स्कंध संस्कार पांच स्कंध मानते हो पांच विभाग में विभक्त मानते सारे संसार में तो क्या उसके समान प्रचलित है इसलिए आत्मा कर्म के बिना रहने सकता इसलिए सहजम कर्म का होते जैसे कहा अथवा नई आय क्योंकि जो आत्मा होता है नई आय के आत्मा उसको आत्मा मानते हैं जब कुछ कार्य करता है तो कर्ता कहलाता है और नहीं करता है तो अकर्ता कहलाता आत्मा उसकी दो स्थिति है तो दो प्रकार के स्वरूप होता है तो ये तृतीय पक्ष जो न्यायायिक पक्ष में क्या आता है विशेषता यह है जब कर्म करता है तो कर्ता भी है वो कर्ता बनता है उस काल में ये कर्म करने को कहा जब कर्म बनते ये हो वह घट सकता है यह पूर्वादी की संख्या तो सिद्धांत ने वहीं पर पकड़ा जो माने कर्ता बनने के लिए पहले क्या था अकर्ता अकर्ता बने कर्ता का अभाव क्या था वो? उससे करता अब अभाव से भाव की उत्पत्ति माना तुमने ये जो न्यायिक होने वैशेषिकों ने अभाव से भाप की उत्पत्ति जो आरंभ आरंभवाद है पहले नहीं रहता प्रस्तुत बाद में उत्पन्न होता है पहले क्या रहता अभाव रहता उसका जिसको प्राग अभाव करके बोलते हैं लोग जिसका संग नाम देते हैं प्राग अभाव उत्पत्ति के पूर्व में जो कहानी का अभाव होगा उसको प्राग कहते हैं तो अभाव से भाव की उत्पत्ति ये किसी शास्त्र में घटित नहीं है अभाव से भाव की उत्पत्ति हो ही नहीं सकता क्यों भाव अभाव से भाव की उत्पत्ति मान्य भगवान से कह सके दिपते अध्याय का वाक्य है कि काम है भावो असद भाव न विद्यते असत जो अभाव है उसका भाव नहीं होता ऐसा कहा भगवान ने तुम बोलते हो अभाव से भाव की उत्पत्ति भगवान के बच्चन से विरुद्ध है सिद्धांत ने कहा उसे और तर्क चल रहा वहां तर्क करते सिद्धांत बोलते हैं जो है। तो नैया एक वैशेषिक आदि आदमी सबसे पहले उत्पन्न होने वाले कार्य होता हैं दड़ुक परमाणु को नृत्य मानते हो वो वहीं से आरम्भ करके घट आदि भी आरंभ होते हैं ये तो मध्यम परिमाण में आते हैं तो दणुक से आरंभ होता है कार्य आरम्भ होते समय दड़ुक से शुरू होता है इनका जो तो पृथ्वी जल तेज वायु विचार का जो दणुक होंगे वो आगे होते आते आते थूल बन जाता है ये कहना होता तो है तो उत्पत्तें उत्पन्न होता है पहले नहीं था उत्पन्न होता है बोलते हो कार्य को दड़ुकादि जो द्रव्य है उत्पत्त्यते बोलते दड़ुगादि उत्पत्त्य थे दड़ुकादि द्रव्य उत्पन्न होते है, है बोलते हो माने उत्पन्न होने मैंने कहा कारण में उसके संबंध दिखाते हो माने परमाणु देणुकादि रूप में उत्पत्ति है ऐसे बोलते हो तो कारण के साथ उस देणुकादि को कारण परमाणु में संबंध दिखाते हो तुम लोग ये देणुकादि क्या है पूर्व में अभाव से आए हुए हैं तो अभाव रूप ही होगा अभाव से भाव तो होता नहीं है भगवान के वाक्य से विरोध है अभाव रूप है तो अभाव का कारण के साथ संबंध कैसे होगा ये कहना है सिद्धांत का उत्पत्ति से का उत्पत्ति के पहले असत है अविद्यमान है वो देणुकादि पश्चात स्वकार संबंध स्वकार व्यापार बाद में उसका कारण जो देणुकारी का कारण होगा पहले तो असत रूप में है वो उत्पत्ति के पहले और उसके बाद क्या होता उत्पन्नता वो होता है उसके कारण के साथ संबंध हो कारण क्या देणु का कारण क्या होता है परमाणु उसके साथ संबंध करके स्वकरण ही परमाणु ही सत्या उसका कारण होगा परमाणु उसके साथ संबंधा उसके सत्ता से युक्त होता हुआ अस्तित्व से अस्तित्व होता हुआ संवाय लक्षण संबंध नहीं हैं, तो क्या होगा अवयवी और अवयव का संबंध सम्वा समझ मानते हैं लोग अवयवी कोना है, अवय परमाणु है अवय अवयवी का संबंध को संवाय संबंध मानते हैं संवाह्य संबंध से युक्त होता हुआ संबंध का संबंध सत संबंध प्राप्त करता हुआ कारण संवेद कारण के साथ में संवेद होता हुआ सत कहलाता है वो पहले असत कहला रहा था जड़का जिसको कारण के व्यापार के अपेक्षा रखेगा वो अपने अस्तित्व के लिए परमाणु में व्यापार होगा व्यापार के पश्चात उसके साथ संबंध होगा परमाणु के साथ संबंध कौन सा संबंध से युक्त होता हुआ वह तब वो सत्य जाता है तत्व वक्तव्य महना चाहिए नया विशेष विषय में थम असत असत कारण भवेद यही होगा असत का कारण सत कैसे हो सकता है असत बड़े अभाव उसका कारण सत विद्यमान पदार्थ कैसे होगा बदला न होगा संबंधित कथम भवेद अथवा किसके साथ क्या संबंध हो सकता है असत पदार्थ का संबंध हो ही नहीं सकता तो तुम लोग कहते हो असत अवस्था में दे उत्पन्न हुआ नहीं अभी कारण में व्यापार होगा उनकी उत्पत्ति के लिए उस काल में कारण के साथ संबंध करेंगे वो संबंध प्राप्त कर संवाहित संबंध से युक्त होकर के कार्य में संवा कारण में संवाहित संबंध से उत्पन्न होते कहते हो तो तो असत का सत कारण कैसे हो सकता है दृणु उत्पत्ति के पहले तो असत रूप में है उसका सत कारण कैसे होगा परमाणु कारण कैसे होगा ये हाँ नहीं बंदिया पुत्र से सता संबंध होगा कारण बाहर प्रमाण तक कल्पे तो Osionfish. जो बंध्या पुत्र है ना उसका सत् पदार्थ विद्यमान उसके मां जो बंध्या कहलाती है उसका साथ संबंध हो सकता है क्या बंध्या पुत्र का वस्तु नहीं क्या संबंध होना पुत्र है ही नहीं क्या संबंध होगा उसका संबंध कल्पना नहीं हो सकती है अथवा उसका कारण भी नहीं हो सकता बंध्या का पुत्र का बंध्या के साथ कारण बंध्या कारण है ही नहीं हो नहीं किसी भी प्रमाण के द्वारा किसी के द्वारा भी कल्पना नहीं की जा सकती इसकी असत का सत के साथ संबंध दिखाने जाए अतुम दिखा रहे हो असत दृढ़ का सत परमाणु के साथ संबंध दिखा रहे हो संबंध दिखा रहे हो नो वैशे है अभाव संबंध कल्पते अभाव का संबंध नहीं कहता वो हम वैशेषिक जो है ना हम नहीं मानते इसको अभाव का परमाणु के साथ संबंध दड़ अभाव ऐसा नहीं मानते देणुकादि नाम द्रव्य है देणुकादी जो द्रव्य है ना उसके संबंध मानते हैं आप किस मानते हैं भाव पदार्थ द्रव्य है तो पूर्वावस्था के जो अभाव रूप है उसके संबंध नहीं मानते देणु का संबंध मानते हैं स्वरण संभा लक्षण संबंध अपना जो कार्य होगा द्रणु का परमाणु है परमाणु से द्रव बनना है और सबा संबंध मानते संबंध का सता में वो चाहते साथ संबंध मानते हम क्या मानते हैं सत देणु साथ किसके साथ परमाणु के साथ विद्यमान तो तो तो तो तो विद्यमान के साथ ये पूर्व पूर्वाधिकार सिद्धांत करना संबंधा प्राक सत्व जब तक संबंध नहीं होता वो परमाणु के साथ तब तक दृढ़ अस्तित्व नहीं मानते तो अभाव रूप में है वो जब संबंध होगा तब सत रूप में मानते हो तो संबंध के पूर्व अवस्था में असत है वो कहा परमाणु के साथ संभावित संबंध होगा संबंध स्वीकार नहीं करते पूर्व अवस्था में कहा नहीं कुलाल दंड चक्र आदि व्यापार ना हैं एक घर चाहने वाला व्यक्ति होगा उसके लिए करके वैशेषिक लोग क्या कल्पना करते हैं जब तक दंड चक्र का आदि का व्यवहार नहीं होता प्रयोग होता तब तक हट का संबंध कपाल के साथ नहीं मानते वो लोग दंड चक्र व्यापार के पश्चात ही मानते हैं पहले क्या मानते हैं और तुम पहले मान रहे हो संबंध अब आपके साथ संबंध मानते हुए कहा घटा आदि का अस्तित्व तब तक नहीं मानते वैश्वासी कब तक जब तक दंड चक्र आदि का व्यवहार नहीं होगा तब तक घट के अस्तित्व नहीं मानते घट का तो है पूर्व अवस्था दंड चक्र आदि के व्यवहार के पहले नास्ती है अभाव हाँ है ये कहा था यहां तक की भाष्य टिका भी हो गए थे और वैश्य एक पक्ष और लेता है पुस्त बोलता है सदैव कारण कार्याम आपद्य कार्य व्यवहार निर्वहत अभिवाद नास्ती संबंध अनुपत्ति असंख्य अपराधांता दैभ मित्य वैसे कहता है महाराज ऐसा है सदैव कारण कारण सत है सदैव कारण कार्या आप कार्य के आकार को प्राप्त करके और सत जो कारण है वही कार्य का आकार प्राप्त करता है अभाव नहीं कारण भाव है वही कार्या कार को कार्य के आकार को प्राप्त करता है परमाणु ही सत है वो देणु तो के आकार को प्राप्त हो जाता है यह कहना पड़ता है सदैव कारण जो सत्कारण है वही कार्य कार कारण कार्य के आकार को प्राप्त होकर कार्य व्यवहार में कार्य कार्य व्यवहार का निर्वहन करता है कार्य रूप में आ जाता है कारण ही कार्य के आकार प्राप्त करके कार्य के व्यवहार में आ जाता है यदि अभ्युमात हम ऐसा स्वीकार करते हैं वैश्विक लोगों को हमारे द्वारा ये स्वीकार होता है नास्ति संबंध तो अब तो संबंध का आपत्ति नहीं संबंध हो जाएगा कारण ही कार्य के आकार में आया है तो कार्य का समय संबंध हो जाएगा संबंध की आपत्ति नहीं आओ क्यों असत का नहीं संबंध सत का ही संबंध है कार्य आकार में कौन आकार कारण ही आया हुआ ये है ये मानते हैं कहे तो वह अपराधांता अपसिद्धांत जाओगे तुम्हारे स्वीकार नहीं है ये तो वेदांति लोग मानते हैं कारण ही को प्राप्त होता कौन मानते हैं तो दूसरे के सिद्धांत है तुम्हारा नहीं है अपराधांता राधातु मानी सिद्धि अर्थ है दूसरे के सिद्धांत में पहुंच जाओगे अपने सिद्धांतों को खो जाओगे ऐसा मानोगे तो कार्य ही कार्य के आकार में आता है ऐसा मानोगे सिद्धांत की हानि तुम्हारी ये कहा न चाह इत्यादि कहा वास्तव में कहा न च आकार प्राप्ति में छांति कहा वैशेषिक लोग मिट्टी कोई घट के आकार को प्राप्त होते ऐसा नहीं मानते ऐसा इच्छा नहीं करते घट मान मिट्टी ही घट बनती है नहीं मानते वो न तो मृदेव घटाधि आकार प्राप्त होती मिट्टी ही घटाधि आकार को प्राप्त होती है ऐसा वैशेषिक नहीं इच्छा नहीं करते मानते नहीं बात ऐसा नहीं मानते कहा वो तो घटका अभाव घटाधि आकार को प्राप्त होता है ऐसा मानते हो क्यों प्राग अभाव होता है पूर्व अवस्थापन के वृत्ति का कोई घट के आकार में स्वीकार नहीं करते हैं तो घट के प्राग अभाव घट आकार में आता है बोलते हैं तथस् इसलिए क्या हुआ असत संबंध परिशेष आदि होती है और परिशेष लग जाएगा फिर क्या असत का ही संबंध होगा इनके कारण के साथ क्या होगा परमाणु जो कारण आदि दे, है देड़ो काली जो असत पदार्थ है अभी अब अभाव रूप है उसी का सब असत का ही संबंध मानना पड़ता है इनको कहा वैशेषिक बोलता है ननु असतोपी संवाह्य लक्षण संबंध मिलता असत पदार्थ का भी संवाय नामक जो संबंध होगा ना वो तो हो जाएगा संयोगादि तो नहीं होता जो पुत्र और बंध्या का दृष्टांत दिया आपने पुत्र का वो वंध्या के साथ संबंध नहीं है इसी प्रकार दड़ू का अभाव जो जड़ू का अभाव रूप में असत रूप में पैदा नहीं हुआ जो उसका परमाणु के साथ संबंध नहीं है संयोगादि संबंध नहीं है किंतु संवाय संबंध तो हो जाता है संवाय संबंध नित्य संबंध संयोगादि संबंध अनित्य है संयोग का विभाग हो जाता है अनित्य है नाश हो जाता है संवाय संबंध अनित्य है अवयव अवयवी का संबंध समय संबंध जाति और द्रव्य का जाति द्रव्य का संवाय संबंध गुण गुणी का सम्वा संबंध ऐसा मानते हैं निका तो यह अवय अबयव, अवयवी की चर्चा चल रही है अवयवी नहीं है अभी पैदा नहीं हुआ दणुकु तो परमाणु है और दोनों का संबंध नित्य है और संवाय संबंध है तो एक के न होने पर भी संबंध तो तुम्हारा नहीं है संबंध जीवित है कहाँ है परमाणु है धनु के न रहने पर भी ये उनका तर्क है धनु असतोपी संवाय लक्षण संबंधों विरोध जो असत पदार्थ जो होगा उसका भी संवाय नामक जो संबंध है वो विरोध नहीं होता संयोगाधि विरोध तो होगा संवाय रह जाता है ये कहा तो सिद्धार्थ ना अरे बंदे पुत्र आदि आदर्शराग बोलते हैं बंद्यापुत्र का सम्वा संबंध कहा दिखता है कहीं भी नहीं दिखता असत का संवाय संबंध भी नहीं होता असत का संवाय संबंध भी नहीं होता ठीक दृष्टान्त सिद्धांति का है बंद्यापुत्र आदि और मदर साहब बंद्यापुत्र आर्थिक संवाय लक्षण संबंध नहीं देखा है तो कैसे है असत्यु का परमाणु के संबंध बोलोगे तुम संभाव प्राग तुम्हारे कहना है घटाधि का जो प्राग भाव है घटाधि उत्पत्ति के पूर्वस्था के अभाव घटाधि वह प्राग भाव है कारण संबंध होती है घटाधि का ही जो प्रागभाव होगा उसका अपने कारण का संबंध होता है बोलते हो तुम लोग संबंध होता हुआ उसका कारण घटादि का जो प्रागभाव है उसका उसका कारण माना जाएगा परमाणु उसके साथ जो संबंध होता हुआ संवाय संबंध से युक्त होता हुआ वो कार्य उत्पन्न होता है कौन घटाधिकारी उत्पन्न होता है ये कहते हो तुम लोग तो घटाधेर प्रागुभाव से स्वकाल समुद्र भगवती अपने कार्य के साथ समुद्र घटादि का प्रागुर्भाव का भी होता है ऐसा मानना न बंध्या पुत्राधिर अभाव से बंद्यापुत्र का अभाव का प्राग घटादि के साथ संबंध बंदे के साथ संबंध नहीं होता इसमें क्या पीढ़ी का बना है तुम्हारे पास एक पक्षपाती तर का युक्ति क्या है तुम्हारे पास एक तरफ मैंने पक्षपात करने वाली युक्ति क्या है जो घटादि अभाव का ही प्रागभाव होगा घटादि का जो प्राग अभाव अवस्था है उसका अपने कार्य के साथ संबंध होता है कपाल आदि के साथ संबंध मानना न बद्या पुत्र आदि बद्यापुत्र आदि का संबंध नहीं होना समान है असत्य तो, पुत्रादि अभाव से बंध्या पुत्रादि का अभाव का प्रागभाव के साथ संबंध नहीं होता तुल्य तो समान है घटादि का प्रागभाव हो चाहे का प्रागभाव ये दोनों समान होने पर भी विशेषो हो अभाव से वक्तव्य समान होने पर भी घटादि प्राग अपने कारण में रहता है कहना बंदिया पुत्र आदि का प्राग भाव नहीं रहता बोलना विशेष तो कहना पड़ेगा तुमको समान है दोनों देखो अभाव तो अभाव ही है ना एक अभाव द्वयो अभाव सर्वस्य अभाव प्राग अभाव प्रध्वशा अभाव इतर इतर अभाव अत्यंत अभाव इति लक्ष्य तो न के विशेष तो दर्शक तो सभी अभाव जितने भी होते हैं एक का अभाव हो चाहे दो का अभाव हो सबका अभाव हो और प्राग अभाव हो प्रध्वंसा भाव हो इतर इतर अभाव और अन्य अभाव अनोनया अभाव हो एक दूसरे का एक दूसरे का अभाव और अत्यंत अभाव लक्षण तो न के लक्षण देकर के कोई भिन्नता दे नहीं सकता ये अमुक अभाव ये अमुक अभाव अभाव तो अभाव समान है सब लक्षण के द्वारा विश्व नहीं कर सकता तो स्थिति में असत्य विशेष से जब इन अभावों में चाहे एक का अभाव हो दो का अभाव हो सब का अभावो, अभावो, अभावो, अभावो, अभाव हो प्राग अभाव हो प्रत्यक्षा अभाव हो अत्यंत अभाव हो अनंत भाव सब अभाव अभाव रूप से तुल्य होते हुए भी असत्य विशेष जब विशेषता नहीं ये समान है स्थिति में घट से प्रागभाव एवं कुलालादिवीर घटम आपके उस स्थिति में आप तुम्हारा कहना है घट का जो प्राग अभाव है कुलादि के द्वारा कुलालादि के द्वारा चक्र व्यापार आदि करके घट रूप में, में आ जाता है कहते हो अन्य भाव को क्यों नहीं मानते हो घट रूप में आने के लिए प्रध्वंसा भाव को अडोन्या भाव को अत्यता भाव को इनको क्यों नहीं मानते हो केवल प्राग भाव ही कुलाल कु का जो व्यापार होने पर घट रूप में आ जाते हो बोलते हो अभाव भाव रूप में आ जाता है व्यापार होने पर बोलते हो अन्य अभाव क्यों भाव भाव आदि घटनाश हो गया फिर वहां दंड चक्र चला करके घट बने क्या उसको क्यों नहीं मानते हो अभाव तो अभाव है समान है अभाव तो प्राग अभाव में क्यों इतना तुम्हारा हट बना हुआ है तो प्राग अभाव जो होगा वो कार्य रूपे आ जाता है बाद में दंड चक्र व्यापार करने पर क्यों एक अभाव एकस् अभाव हो दो तो अभाव है सर्वस्व अभाव चाहे एक का अभाव हो दो का हो चाहे सबका अभाव हो प्राग अभाव हो चाहे प्रध्वंसा भाव हो चाहे इतर इतर भाव हो या अन्य अभाव और अत्यंत अभाव इति लक्षण तो लक्षण देकर के लक्षण से न के विशेष होता सत्व से यह अभाव विशेष करके कोई दिखा नहीं सकता लक्षण के द्वारा समान है सब स्थिति में असत्य विशेष है तो सभी अभावों में कोई विशेष नहीं है प्राग अभाव चाहे प्रध्ंसा भाव आदि में कोई विशेष नहीं है समान है होने पर घट से प्राग भाव एवं कुला घटभाव आप संबद्धते जब ना ना का जो प्राग अभाव हो कुलाल, प्राप्त होता है ये हो तो, और, और कपाल आदि के साथ संबंध होता है मानते हो उस घट प्राग भाव का भावे न कपाल आख्य जो अभाव का भाव रूप जो कपाल है घट के पूर्व अवय कपाल उसके साथ संबंधित स्व कारण निकाल संबंध बना और सर्वव्यवहार योग्य घट जो होगा सब पूर्ण व्यवहार का योग्य होगा कौन घट प्राग्भाव घट का जो प्राग्भाव था उसको तो तुम कपाल आदि के साथ उस अपने अवेव संबंध होता है मानते हो और व्यापार करने युक्त तो होता है मानते हो अच्छा न तो घट से प्रध्वंसा भाव घट का प्रध्वंसा भाव भी अभावी था वो कपाल आदि के साथ संबंध होना भी नहीं मानते हो और व्यवहार के योग्य रहेगा वो भी नहीं मानते हो क्या कारण है इसमें क्या विनिगमना है विनिगमन का अभाव माना एकतर पक्षपाती युक्ति को विनिगमना कहते हैं यही है यह युक्ति है यहां नहीं है बोलना पड़ेगा कोई युक्ति नहीं तुम्हारे पास एकतर पक्षपाती नहीं युक्ति विनिगमना विनिगमन का अभाव है प्रध्वंस अभाव अभावत्व तो सत्य भी प्रध्वंसा भाव अभाव होने अभावत्व धर्म होने पर भी प्राग्भाव जैसे अभावत्व धर्म था होते हुए भी कारण के साथ संबंध और व्यवहार के योग्य होना किंतु प्रध्वंसा अभाव होने में क्या युक्ति है तुम्हारे पास क्या उत्तर है ठीक है सत्य भी प्रध्वंसादी अभाव आनाम जो प्रध्वंसादी अभाव है चाहे प्रध्वंसा अभाव हो अत्यंत अभाव हो अनोन अभाव उनका न कोचित व्यवहार योग्य तुम कहीं व्यवहार का योग्य नहीं होना कहना ये तो जल आहरण व्यवहार के योग्य होता बोलते हो घट के प्राग अभाव को क्या मानते हो व्यवहार के योग्य होता मानते हो उनका क्यों नहीं मानते जब भावत तो तुल्य है तो प्रागभाव से दणुकादि द्रव्याख्यस्य प्राग भाव प्राग किसका प्रागभाव से दौकादि द्रव्याख्यक्षस्य जो द्रव्य दणुकादि द्रव्य उसके जो प्राग भाव होगा दणुक बनना है उसकी पूर्वस्था प्राग भाव है उत्पत्तियादि व्यवहार उत्पत्तिया आ रहा तुम उत्पत्तियादि व्यवहार होता है वहां मारे कार्य रूप में आना मानना प्राग भाव को ही मानना इतने तमंजसम ये युवती संगत बात नहीं तुम्हारी है अगर यह होता है अभाव से भाव प्राग भाव के बाद में भाव द्रवकादि बन सकते हैं तो प्रध्वंसा भाव के बाद क्यों नहीं बनता अभाव तो अभाव है यह सिद्धांत का है अभावत्विशेषा अभावस्वत्व समान है चाहे प्राग भाव में अभावत्व तो है उसी प्रकार अभावत्व तो प्रध्वंसा अभाव में भी अन्योन्या अभाव में भी अभाव है अत्यंत प्रध्वंसा अभाव है अत्यंत अभाव प्रध्वंसा अभाव है अभाव तो जैसे है उसे प्रध्वंसादि अभाव में भी अभावत्व बैठा तो हुआ है तो प्राग अभाव ही कार्यकार से प्राप्त तो होता है अन्य को नहीं होता कहना है क्या युक्ति है तुम्हारे पास ये कह रहे हैं सिद्धांत ठीक है देखना कार्य से करण संबंधात्पूर्व कारण संबंधात् पूर्व सत्वाभावे परिचय सिद्धम दर्शिक अर्थव सिद्ध करण कारण है कार्य से कारण संबंधात पूर्वम कार्य जो होगा उसके कारण के संबंध के पहली अवस्था मैं नैया क्या मानते हैं कार्य को असत मानते हैं कारण के साथ संबंध होने पर सत्व सत्य जाएगा दणुक माने जब तक वो देणुक कारण के साथ संबंध नहीं करता तब तक असत माना जाता दणुक को यह स्थिति है कार्य से कारण संबंधात पूर्व सत्व कार्य जो होगा कारण के साथ संबंध होने की पूर्व अवस्था में अस्तित्व नहीं होता उसका तत्व के अभाव में परिशेष एकदम अर्थम तो दर्शे थे परिशेष परिशेष न्याय के द्वारा सिद्ध ही होगा क्या सिद्ध होगा तथस् इत्यादि शब्द कहा था तथस्थ असत संबंध कार्य का कारण के साथ संबंध जब संबंधात्पूर्व होने से असत्व अस, का अभाव असत कार्य कारण के साथ संबंध होने के पहले मान्य पर क्या हो तत्सत असत संबंध असत का ही संबंध सिद्ध हो जाएगा अभाव का संबंध सिद्ध होगा प्राग अभाव का ही पारिशियाद इष्टोति कहाशेष न्याय के द्वारा त्र चुपत्ति उसमें अनुपत्ति है असत का सत के साथ संबंध व्यवस्था हाँ। ये युक्ति संगत नहीं है ये पहले कहा हुआ है न चादिक न च मृद घटादि आकर प्राप्त में सत्या हो गए त्रुपत्ति से संबंध नि सतसतो असमयोग्य सम्भा सतसतो संभवादेव तस् नित्यवात् नित्यात्वात्म नित्यत्वात् नित्य नित्या नित्या होने से अन्यथा संबंधी अभावे भी थीतेर आवश्यकवाद यदिंग पूर्वादी संग करता महाराज संबंधी दो में से एक नहीं है माने देणुक और परमाणु में देणुक नहीं है अभी उत्पत्ति के पहले संबंधी का एक अभाव है संबंधिरो सतसतो सत और असत दो है संबंधी असंयोग भी संयोग नहीं है संबंधन होने पर भी संवाय और सदसदो संभवाध दो में से एक नहीं तो संयोग संबंध तो हो नहीं सकता तो संवाय संबंध सत्य और असत का हो जाएगा सत और असत का असत दणु है सत परमाणु है दोनों तो का संबंध हो जाएगा तस्य नित्यत्व आज क्यों वो संबंध नित्य है संवाह्य संबंध नित्य है नित्य माना हुआ Dak把, अन्य संबंधी अभावे से सं पर भी एक संबंधी का होने आवश्यक है क्यों नित्य है वो नाश नहीं होता संबंधी का अभाव होने पर भी संबंध नित्य है नाश नहीं होता इसलिए दो में से एक न संद्द होने पर भी संबंध तो रहेगा ही ये पूर्वादी के शंका है नु इत्यादि शब्द का न्यादि का नानो असतो भी संवाह लक्षण संबंधों ने विरुद्ध का असत पदार्थ है दुण को भी पैदा नहीं हुआ है फिर भी संवाह लक्षण संबंध परमाणु के साथ हो जाएगा उसका संयोग तो नहीं होगा होगा क्यों संवाही नित्य है नित्य उसका नाश नहीं है तो सिद्धांत के बोलेंगे ठीक है सतसतो और मिथ संबंध से अधिक सत और असत का परस्पर संबंध नहीं देखा गया कहेंगे सत सत का संबंध होगा सत और असत का संबंध कहीं देखा नहीं गया एक सतो विद्यमान एक विद्यमान हो का, का, का संबंध नहीं देखा इस सिद्धांत क्या सत सत हो संबंध से अधिष्टत् परस्पर संबंध न देखने से न यदि ऐसा नहीं मान सकते माने संवाय संबंध वाला रहता है धनु का अभाव परमाणु में संभावित संबंध बैठा हुआ है नहीं कर सकते क्यों सत और असत का संबंध कहीं देखा नहीं गया है सत सत का संबंध होता है दोनों सत हो संबंध होता है न कहा ना बंद्या पुत्रादी नाम अगर सिद्धांत बोल रहे जो ब, बंदिया पुत्रादि है ना उनमें नहीं देखा है संबंधा बंद्या जो माता है वहीं वस्तु उत्पन्न होना था किंतु वो तो वस्तु है ही नहीं पुत्र न होने से माता के साथ कोई संबंध नहीं बंद्या के साथ संबंध नहीं होता उसका देखा सिद्धांत ठीक हम कहते आगे घटाधि अत्यंता भावत्व अभाव बंद्या पुत्रादि विलक्षण कया संबंध सिद्ध थी पूर्वादि बोलता है अपने कारण के साथ असद का संबंध हो जाता है घटाधि प्राग अभाव का कारण जो कपालादि आदि है उनके साथ संबंध होता है क्यों कहते हैं अत्यंत अभाव नहीं ना बंदिया पुत्र का जो माता में कौन सा अभाव है अत्यंत अभाव है कौन सा भाव है भाव. वहां तो हो नहीं सकता सम्र विलक्षण संबंध नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर कौन सा अभाव प्राग अभाव है विलक्षण है या अभाव इसका तो कारण के साथ संबंध होगा ये कहना चाहते वैसे यही है घटादी प्राग भाव से जो घटादी का प्राग भाव है कपाल में घटादि का प्राग भाव बैठा हुआ होता है कारण इसका अत्यंत अभावत्व अभावात अत्यंत अभाव का अभाव है वहां बद्यापुत्र में अत्यंत अभाव है कहीं भी नहीं है विद्यापुत्र यहां नहीं तो वहां है कह नहीं सकते कहीं भी नहीं है अत्यंत अभाव उसका और यह है प्रागभाव है ये प्राग भाव और अत्यंत अभाव में भेद है बद्यापुत्र दृष्टांत नहीं बनने वाला वो तो अत्यंत अभाव रूप है हम प्राग अभाव का कारण के साथ संबंध बता रहे हैं ये बोल रहे हैं। घटाधि प्राग भाव अत्यंत अभावत्व तो अभाव आप जो प्राग अभाव है घटादी वस्तु का कार्य का वह प्राग अभाव का क्या अत्यंत अभाव का अभाव है वो अत्यंत अभाव नहीं है वो बंद्यापुत्र आदि विलक्षण इसलिए बंद्यापुत्र आदि से विलक्षण अभाव है बंद्यापुत्र जैसा अत्यंत अभाव वाला अभाव नहीं है ये प्राग अभाव है घटादि अभाव प्राग स्वकाबंध सिद्ध थे अपने कार्य के साथ संबंध सिद्ध हो जाता है इसका ये तो प्राग अभाव है ना बंध्या पुत्र आप दृषात दिया आपने किंतु वो अत्यंत हो अभाव होता है और ये प्राग भाव है इसका तो कारण के साथ संबंध हो जाता है पूर्वादि ये बोलता है घटा घटादे इत्यादि कहा घटा दे रेवा सिद्धांत ये बोल रहे हैं घटा दे रेव प्रागभाव से स्वाल संबंधो भवती यह कहना तुम्हारा घटादि का जो प्राग भाव है अपने कारण के साथ संबंध होगा कपाल आदि जो होते हैं उसके कारण उसके साथ संबंध होता है कहना न बंध्या पुत्र आदि अभावश्य तुल्यत्व भी समान अभाव है ये भी अभाव वो भी अभाव बंध्यापुत्र भी अभाव है घटका अभाव समान होने पर भी बंध्यापुत्र आदि का अभाव का कारण के संबंध नहीं होना कहना विशेष वो अभावश्य वक्तव्य दोनों अभाव में तुम्हें विशेषता बतलानी पड़ेगी अभाव दोनों अभाव होते हुए एक तो कारण के साथ संबंध होता है कहाना दूसरे संबंध नहीं कर सकता बोलना क्या विशेष है अभाव तो समान है ये कहा टीका में कहते हैं उभयत्र अभाव अभाव स्वभाव सुवा, विशेषे भी कस्य कारण संबंधो नेत्र से विशेष हेतु अभाव प्रागावश्य कारण संबंध सिद्धांत ये बोलते देखो उभयत्र चाहे बंद्यापुत्र में हो चाहे घट के अभाव में हो घट के प्राग अभाव अथवा तो बंद्यापुत्र का अभाव दोनों में अभाव स्वभाव अविशेष है भी अभाव स्वभाव समान है दोनों में अभाव अभाव है दोनों में चाहे घर का अभाव हो चाहे बंध्यापुत्र का अभाव हो समान विशेष होने पर भी कश्यचित कारण संबंध वो दो में से किसी एक का तो कारण के साथ संबंध कहना किसका प्राग अभाव का कारण के साथ संबंध होता है बोलते हो तुम लोग ये तरह से दूसरे का नहीं बंध्यापुत्र का नहीं ये मानते हो इत विशेष हेतु अभाव यह विशेष बदलाव में कोई कारण नहीं मिलता हेतु अभाव न प्राग भाव कारण संबंध ऐसे प्राग अभाव का कारण के साथ में संबंध नहीं हो सकता सिद्धांत ने कहा घटाधि प्राग भाव से सतियोग बंध्यापुत्रादे नव विशेषम आशंका दूसरा घटाधि घटादि भाव का प्रतियोगी होता है घट घटादि पदार्थ प्रतियोगी होते हैं प्रतियोगी के साथ वस्तु है वहां एक बंध्यापुत्र में दोनों वस्तु नहीं है ऐसा सब प्रतियोगी करता हूं बंद्यापुत्र आदि वहां प्रतियोगी नहीं है बंध्या पुत्र का प्रतियोगी पुत्र कहीं है ही नहीं ना घट के अभाव जो प्राग हुआ तो घट प्रतियोगी बना हुआ था प्रतियोगी है उसका और बंध्या पुत्र का प्रतियोगी पुत्र है ही नहीं बंध्या पुत्र के अभाव का प्रतियोगी पुत्र होना चाहिए बंध्या पुत्र होना चाहिए बंध्यापुत्र है ही नहीं निष्प्रतियोगी का है वो प्रतियोगी नहीं है ये अंतर है दोनों अभाव में पूर्वादी बोलता है घटादि प्रागवश्य सब प्रतियोगिव प्रतियोगी सही है घटाधि प्राग घट है प्रतियोगी घट होता है वंध्या पुत्र आदि नहीं बंध्या पुत्र आदि का प्रतियोगी नहीं होता क्यों पुत्र है ही नहीं इति विशेषम आशंका दोनों अभाव में विशेषता है बंध्या पुत्र के अभाव में और घटादि के प्राग अभाव में विशेषता है ऐसा का पूर्वाजन की करके दूषित करते सिद्धांत अरे बाबा एक अभाव हो दो का अभाव हो चाहे सबका अभाव तो अभाव ही है चाहे प्राग अभाव हो प्रत्यंसा अभाव हो अत्यंत अभाव हो अन्यन्या अबाद अभाव हो अभाव तो अभाव ही है समान पर एक ही अभाव का कार्य के साथ संबंध होता अन्य का नहीं होता इसमें क्या हेतु है तुम्हारे पास ये सिद्धांत बोल रहे हैं ये कहता अभाव हो दो और अभाव हो सर्वस्या अभाव हो एक का अभाव हो चाहे दो का अभाव हो चाहे सबका अभाव हो और प्राग अभाव हो चाहे प्रत्युंसा अभाव हो चाहे इतर इतर अभाव है अन्योन्या और अत्यंत अभाव लक्षण तो नहीं कहने द्वारा लक्षण के द्वारा केवल भूख से बोलना अलग है लक्षण से सिद्ध कोई नहीं कर सकता भिन्न भिन्न रूप से सिद्ध नहीं कर सकता अभाव तो अभाव है ठीक है ठीक है हमें कहते हैं प्राग प्रागवावश्य व प्रध्वंसा भावादे रपी सब प्रतियोगत्व विशेष है स्वकार संबंध संबंध अविशेष इत्या सिद्धांत होता है प्राग भाव का जैसे संबंध होता है अपने कारण के साथ बांधते हो तुम इस प्रकार प्रध्वंसाभाव आधार भी प्रध्वंसाभाव आदि का भी सब प्रतियोगिता तो विशेष है सब प्रतियोगिता प्रध्वंसाभाव घट के फूटा नाश हो गया प्रध्वंस हो गया उस प्रतियोगि घट घटी है घट का नाश घट प्रतियोगी प्रतियोगी प्रसिद्ध है पूर्वाधि ने प्रतियोगी प्रसिद्ध नहीं अन्य का प्रसिद्ध प्रतियोगी प्रसिद्ध नहीं कहा था प्राग का प्रसिद्ध कहा अन्य का प्रसिद्ध है सिद्धांत शो so, कारण है ना संबंध अविशेष और so, अपने कारण के साथ संबंध का अविशेष जैसे प्रागभाव का अपने कारण के साथ संबंध होता है उसी प्रकार संबंध इनका कभी होना चाहिए यह सिद्धांत का तात्पर्य है प्रागभाव प्रध्वंसाभाव भाव और विशेषा भाव, भाव फलत चाहे प्राग बोलो चाहे प्रध्वंसा भाव बोलो दोनों में कोई विशेषता तो है नहीं तो उसमें निष्पन्न किया वो कहते असति से सिद्धांत ने कहा से विशेष है प्राग भाव प्रध्वसा भाव आदि में कोई विशेषता नहीं है स्थिति में घट से प्राग अभाव एवं कुला भी गढ़ा होते कहते हैं वो उनका कहना है घट का प्राग भाव भी आदि के व्यापार के द्वारा घर भाव को प्राप्त होता है ये कहना और संबद्ध कपाल आदि के साथ संबंधित होना संभाव संबंध से कपालाक्ष द्रव्य कपाल नामक द्रव्य के साथ संबंधित होता है कहना उसका घट को घटभाव को प्राप्त होना संबंध होगा संभाव तो होगा कपाल से स्व कारण ना उसका कारण वही कपाल है और सर्व सर्वव्यवहार से सा, सारे व्यवहार के युग को घटा रही ऐसा मानना प्राग प्रागवावश्य भगवती उसका होगा न घटस्य प्रध्वंसा वही घट पर जब फूट जाता है नाश होता है उसका अभाव अभाव तो सत्य पे अभाव तो समान रहते हैं प्रागवाव से व्यवहार योग्य तुम प्रथम स्वादि अभाव का व्यवहार नहीं होता व्यवहार के योग्य नहीं रहता कहना क्या है तुमने आदमी विशेषता है कहने में ये कहा प्राग भाव से प्रागवाब जो द्रुका कहे जो प्राग भाव है वही उत्पत्तियादि व्यवहार है तो उत्पत्तियादि व्यवहार के योग्य होते वो कहना असमंजसम ये कहना ठीक नहीं है तुम्हारा प्रद आदि नहीं होना इसके अवावतो साथ अभावत्व तो समान है चाहे प्राग भाव हो चाहे प्रत्यक्षा भाव हो अत्यंत प्रत्योषाभावेश अत्यंत अभाव प्रत्यंसाभाव के समान है तो प्राग भाव भी एक सिद्धांति ने कहा ठीक शब्द है। कपाल कपाल के साथ संबंध कपाल माने क्या है? कपाल शब्द हो घटकारणी भूत वृद्ध अवयव विषय कहते हैं घट के कारण बनने वाला जो मिट्टी का अवयव विषय कपाल कहा कपाल कहते हैं यह है घट के जो अवयव पाने जाते हैं दो कपाल जोड़ता है घट बनता है मानते हैं यही है और घट के कारण है वो उसके बिना घर नहीं बनना है और कारण मृद अवयव विषय है मिट्टी के अवयव विषय है वो मिट्टी के अवयव विषय कहता है कपाल शब्द सर्वो व्यवहारों घटास्त्र जन्म व्यवहार सारा व्यवहार घर में आश्रित होता है जन्म नाश व्यवहार घट उत्पत्ति नष्ट इत्यादि कहा जाता है प्रध्वसा भावस्तु घट अभाव सत्य पे वही घर जब उत्पत्ति के पहले अवस्था को हो उसको तो कारण गिरा संबंध मानते हो तो समाज संबंध मानते हो और घट का ही अभाव प्रध्वंसावाद भी घट का ही अभाव है उत्पत्ति के बाद का अभाव है वो नाश हो जाता है तो पहले वाले को तो कारण के साथ संबंध बांधना संवाय संबंध कारण में होता मान उस अभाव को प्राग अभाव को और प्रध्वंसाभाव घट से अभावत्व सत्य पीठ प्रध्वंसाभाव भी वही घट अभाव है होने पर भी न घटत्व आपस देते फिर वो घटत्व को प्राप्त नहीं होता कहना क्या युक्ति है तुम्हारे पास घट का प्रागभाव तो घट रूप में उत्पन्न हो जाता है कहना घट का प्रत्यंसाभाव अभाव सामान्य होने पर भी घट रूप में उत्पन्न नहीं होता कहने में क्या विनिगम है तुम्हारे पास एक आना है न घटत आप ना कि कारण कारण के साथ घट का प्रत्य्वसा पर संबंध नहीं होता कहते हो प्रागभाव संबंध होता है बोलते हो न तो उत्पत्ति आदि व्यवहार होती फिर उसको उत्पत्ति और जन्मनाशादी व्यवहार भी, भी नहीं होता किसका प्रध्वंसा भाव को कहना प्रागुभाव को बोलना इसमें इति तथा अयुक्तम ये, ये सिर्फ ठीक नहीं है तुम्हारा कथन प्रागुभाव है अवश्य विशेषा भावा प्रागुर्भाव के साथ प्रध्वंसा भाव आदि का भी विशेष कोई विशेष तो है समान है एक अभाव को दो तो कारण के संबंध होता है जन्मनाशादि व्यवहार को प्राप्त होता है कहना और दूसरे को नहीं मानना क्या युक्ति है तुम्हारे पास ये सिद्धांत बोल रहे थे न तो इत्यादि कहा न तो कटस्थ्य प्रद्वंसा भाव हो अभावत्व सत्य भी जैसे प्राग भाव में अभाव होता हुआ विकार कारण का संबंध होना और जन्मास आदि व्यवहार होना और इनमें नहीं होना प्रथम प्रध्वंसाभाव आदि में क्या युक्ति है तुम्हारे पास की कहें कहते हैं असमंजसम इतिहाने इति शब्द संबंध थे इसमें इति शब्द जोड़ना होगा असमंजसम इति तुम्हारे सिद्धांत असमंजस है नहीं कहा असमंजसांतर अन्य भी असमंजसता है युक्ति रहता है दूसरी बात है प्रध्वंसादि कहा प्रध्वंसादि अभावान नौ व्यवहार योग्य तुम प्रध्वंसादी अन्य अभाव अन्य अभाव अत्यंत अभाव है प्रध्वंसा अभाव है कोई व्यवहार की योग्यता नहीं होती मानते हो केवल प्राग अभाव को मानते हो यह असमंजस है प्रागभावैसे द्रुण का आदि व्याख्य से प्रागवाद द्रुण का जो प्राग भाव है परमाणु में बैठा हुआ मानते हो और उत्पत्ति व्यवहार है तुम उत्पत्ति का आदि व्यवहार मानना प्रदंसावाद आदि को उत्पत्ति आदि व्यवहार नहीं मानना इसे ये तत्व असमंजस असमंजस है तुम्हारा सिद्धांत है अयुक्त है समीचीनत्व नहीं है अभावत्व अभिशेषा अभावत्व तो समान तो है सब में चाहे प्राग अभाव है इसी प्रकार अभावत् प्रदंसाभाव आदि में है अत्यंत प्रध्वंसाभाव जैसे अत्यंत प्राग जैसे अभावत्व है वैसे प्राग्भावे अभावत्व है समान भाव, भाव, भाव, भाव प्रत्यु प्रत्यु है एक कहा ठीक है अन्यन्या भाव अत्यंता भाव भाववादी पदार्थ भावो आदि पदार्थों का प्रध्वंसादि अभावना में जो आदिश्दी है प्रध्वंसादि अभावान तो आदि से कहला अनवन्या भाव अत्यंत अभाव को लेना आदि से कहा क्विचित इति देशकाल और गण किसी देश में वैसा नहीं होता कोचि व्यवहार योग्यता प्रध्वसाद कई भी व्यवहार की योग्यता नहीं होती किसी देश में किसी काल में भी प्रागभाव व्यवहार की योग्य होता कहना असमंजस है यही है व्यवहार हो व्यवहार क्या है जन्मादि व्यवहार प्रागभाव को तो होना प्रध्वसादि का नहीं होना क्या असमंजस है प्राग न उत्पत्तियादि व्यवहार अभावत्व प्रध्वंस सिद्धांत ये अनुमान देते जो उत्पत्ति आदि के योग्य नहीं होता जो तो प्रागभाव है ना घटादि का प्रागभाव उत्पत्ति के योग्य नहीं होता प्रागभाव विपक्ष है न उत्पत्तियादि व्यवहार योग्य उत्पत्तियादि व्यवहार जन्मनाश आदि व्यवहार के योग्य नहीं होता प्रागभाव हेतु क्या है अभावत्व अभावत्व हेतु है दृष्टांत क्या है प्रध्वंसादिपत ये प्रध्वंसाभाव आदि है जन्मनाश की योग्यता नहीं है उनमें जन्मानास ठीक इस प्रकार प्रागवा में जन्म राज्य व्यवहार होता ही ना कोई व्यवहार नहीं होता तुम कहते हो दंडकोलादि चक्र के माध्यम से घट बन जाता है कहते हो यह नहीं हो सकता घट आदि की उत्पत्ति क्या है वो हमारे से पूछो हम बताएंगे बाद में क्या है उत्पत्ति क्या है हम बताएंगे किंतु तुम्हारी कल्पना ही गलत तो अभाव से भाव होना मानते हो ये ठीक नहीं कहा प्रागभाव से घटअभाव अनुमाद अनुमान में सिद्ध साधन हो पूर्वादि बोलता है अनुमान जो आप बैठे हैं हम मानते हैं उसको जो अनुमान से सिद्ध कर रहे हैं आप प्राग भाव उत्पत्ति योग्य नहीं होता बोलते हैं ना ये आपने अनुमान दिया था प्राग भावो न उत्पत्ति न्यवहार योग्य भगवती कहा था उत्पत्तियादि व्यवहार के योग्य नहीं होता अभावत्व तो कहा था प्राग भाव से घटाभाव अनु हम प्राग भाव को घट घट नहीं मानते हम घट उत्पन्न होता नहीं मानते घटभाव नहीं मानते प्रागभाव को यदि हम स्वीकार करते तब तो अनुमान सिद्ध होता आपका हम उसको मानते ही नहीं प्रागभाव घट रूप में आ जाता है हम मानते ही नहीं प्रागभाव से घटभाव अनुविवाद प्रागभाव को घट नहीं मानते हम घट रूप नहीं मानते अनुमान सिद्ध साधन अनुमान आपने जो दिया है प्रागभाव व्यवहार के योग्य नहीं होता कहा हम घट व्यवहार के योग्य नहीं होता हम मान बैठे हैं हम पहले से सिद्ध है उसको आप अनुमान से सिद्ध कर रहे हैं हम जिसको मान बैठे हैं तो सिद्ध तो साधन दोष लग जाएगा आपके अनुमान में तो हेत्वाभाष होगा ये सिद्धार्थ एक पूर्वादिन शंकर की यही है ननु ननु नैव प्राग भाव से भाव हमारे द्वारा वैशेकों के द्वारा प्राग भाव को भाव रूप से उत्पन्न होना हम नहीं मानते अब अभाव है उत्पन्न मानते हैं मानते तो सिद्धांत बोलते हैं तब फिर उत्पत्ति क्या भाव से भी तरी भावा आपत्ति फिर भाप की भाप की उत्पत्ति मानोगे पहले घट की घट की उत्पत्ति क्या मानोगे पहले घट है उसको फिर घट की उत्पत्ति घट से घट की उत्पत्ति भाप के भाप की उत्पत्ति मानोगे यदि अभाव से भाप की, की उत्पत्ति नहीं मानोगे तो भाव से ही भाप की उत्पत्ति मानोगे भाव से भी तरी भाव आपत्ति भाव के ही भाव से ही भाप को ही भाव बनना विद्यमान की विद्यपन्नता होना उसी को उत्पत्ति मानते हो ऐसा घट से घटना गट घटापति जैसे घट के घट होना घटका घट उत्पन्न होना ऐसा पहले घट है फिर घट होना उसका जैसे होगा पटसे व पटापति जैसे पट पहले से विद्यमान है उसी का पट होना यही मानना पड़ेगा फिर उत्पत्ति क्या है उत्पत्ति होने पहले नहीं अभी होना है तो यही हो पहले ही था अभी भी वही होना ऐसे मानोगे तो अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं मानोगे तो भाव से भाव को उत्पत्ति मानोगे ये सिद्धांत ने कहा ये तथा भी अभाव से अभा आपत्तिबद्ध प्रमाण ये जो है तुम्हारे भाव से भाव को उत्पत्ति पक्ष मानोगे तब भी ये भी अभाव के जैसे अभाव से भाव नहीं होना है इसलिए भाव से भी भाव नहीं होता ये भी प्रमाण विरुद्ध है जैसे अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है प्रमाण विरुद्ध है इस प्रकार भाव से भी भाव की उत्पत्ति नहीं होती है घट बन चुका है तो फिर घट क्या बनेगा उसका बना हुआ घट से घट नहीं पता बना हुआ पट से पढ़ नहीं पनता तो भाव से भी भाप की उत्पत्ति में प्रमाण विरोध है इस, इस तरह से अब आप से भी भाव की उत्पत्ति नहीं हो पा रही भाव से भी भाव की उत्पत्ति नहीं हो पा रही है वैश्य शिकवक खंडित हो गया सांख्यों ने कहा था सांख्य क्या परिमाण है सांख्य आकर बोलते हमारे यहां हो जाएगा पहले विद्यमान पदार्थ है मृतिकादी उसका परिणाम हो जाता है घट रूप में किसमें हम अभाव से भाप की उत्पत्ति नहीं मानते हैं हमारे पहले मिट्टी आदि थे विद्वान थे उसे घट आदि बन जाते हैं वो परिणाम है मिट्टी का परिणाम जैसे दूध का परिणाम दही इस पर मृतिका का का परिणाम घट हाँ और तंतु का परिणाम पट इत्यादि परिणाम आदमी तो सांखे बोलेंगे हमारा मत ठीक है नई आयिकों का ठीक है नहीं, नहीं से भाप मानना भी ठीक नहीं हुआ भाव बाँ से भाप मानना भी ठीक नहीं हुआ सांख्य सांखस्य भी सिद्धांत सांख्य पक्ष जो है ना वो यह परिणाम पक्ष उनका पक्ष होता है परिणाम पक्ष परिणामवादी है वो आरंभवादी नहीं है नहीं ऐसे वैसे आरंभवादी है पहले नहीं अब होता है बोलते हैं ये बोलते हैं पहले से विद्यमान है उसका परिणाम होता है वित्तीय पहले से ही है उसका परिणाम घट है ये सांखस्या परिमाण पक्ष सांख्यों का भी जो परिमाण पक्ष है आ है, शोपी अपूर्व धर्म धर्म माने परिणाम पहले नहीं था वो परिणाम पहले नहीं था अब हो गया क्या हो गया परिणाम बना घट पहले था क्या परिणाम मृतिका का परिणाम घट पहले अविद्यमान था अविद्यमान हो गया अभाव से आप की उत्पत्ति होने में हो जाए परिणाम का अभाव था ना पहले वो परिणाम पर, परिणाम के अभाव से परिणाम हो गया अभी उत्पन्न नहीं मानते हो उनके अर्थ वही आ जाता है सब का भेद हो गया केवल अभाव से बात की उत्पत्ति है निणाम पक्ष में भी परिणाम तो नहीं था मिट्टी थी पहले परिणाम था पहले अब पैदा हुआ परिणाम घट रूपये आया तो उसका अभाव था पहले उत्पत्ति के पहले अभाव ही देखा वहां भी वैसे पक्ष से भिन्न होता ही रहे एक कहा सांख्य से आप यह परिणाम पक्ष सांख्यों का जो परिणाम पक्ष है तो मानी वो परिणाम पक्ष भी अपूर्व धर्म धर्म मानी परिणाम जो पहले नहीं था अब हुआ धर्म है वो जैसे मिट्टी का घट बना अभी परिणाम हो गया जैसे दूध का दही बन गया अभी परिणाम हो गया तो पहले दही था क्या दूध दही बनने के पहले अब परिणाम होने के बाद दही बना है पहले अभाव था उसका परिणाम का परिणाम का अभाव से परिणाम होना वही वैशेषिक पक्ष में आ जाते शब्द वेद है केवल अपूर्व धर्म उत्पत्ति विनाश का राश अपूर्व धर्म माना परिणाम जो पहले नहीं था जो धर्म परिणाम उसके उत्पत्ति और विनाश का परिणाम का उत्पत्ति परिणाम का नाश घट पैदा होना माने मिट्टी का परिणाम उत्पन्न हो गया और घट नाश होना माने परिणाम नष्ट हो गया उत्पत्ति विनाश धर्म समान है वैश्विक रूप समान है वैशेष पक्षा न विशेष सांख्यों का जो पक्ष परिणाम पक्ष वैश्विक पक्ष से कोई विशेषता आती नहीं केवल शब्द भिन्न हो गया सीधा घट के प्राग अभाव से घट बनना मानते हैं ये मिट्टी के परिणाम घटे मानते हैं तो परिणाम का अभाव से परिणाम हुआ क्या हुआ परिणाम होने से पहले घट बनने के पहले घट नहीं था ना वो परिणाम वो जो हुआ अभी पूर्व अभाव था उसका परिणाम का उसे हुआ बात एक ही है वैसे पक्ष कोई बेहतर कहते नहीं नहीं हम परिणाम पक्ष भी नहीं मानते हैं, हम तो अभिव्यक्ति तिर भाव मानते हैं वस्तु का छिपना और प्रकट होना दो मानते हैं जैसे सर पर कभी बिल के भीतर जाता छिप जाता बाहर आता है दिखता है इस प्रकार घटा आदि पहले से ही है मिट्टी में कोई उत्पन्न नहीं होना उन्होंने कभी मिट्टी में छिप जाते हैं नाश का नाश बोलते तो छिप जाता है घट नाश नहीं हुआ वहां कालांतर में फिर घट उत्पन्न आता है वहां दिखता है और त्रुभाव माने होता है छिपना और आविर्भाव माने प्रकट होना जैसे सर्व बिल के भीतर जाना और बाहर आना कार्य मात्र ऐसे है परिणाम नहीं यह, यह क्या एक ऐसा पक्ष है आविर्भाव त्रुभाव पक्ष है कार्य कारण में कभी छिप जाते हैं कभी कारण से दिखते बाहर दिखते हैं ऐसा कहते हैं अभिव्यक्ति त्रोभावंगी कर रहे पर परिणाम स्वीकार न करके अभिव्यक्ति तिरुभाव अभिव्यक्ति मैंने अपना रूप में आ जाना कार्य को और तिरुभाव में छिप जाना नाश नहीं नाश नहीं हुआ जन्म भी नहीं नाश भी नहीं आविर्भाव तिरुभाव अभिव्यक्ति करने अल्की स्वीकार करने पर भी कार्य का माने नाश भी नहीं उत्पत्ति भी नहीं नाश भी नहीं माना अभिव्यक्ति दो अवस्था है कभी कारण भी छिप जाता है नाश होना मैंने छिप जाना नष्ट नहीं होना कार्य फिर अभिव्यक्ति मैंने कार्य से पृथक रूप में देखना दिखना बाहर आ जाना अपने रूप में आ जाना ऐसे अभिव्यक्ति तिरोभाव स्वीकार करने पर भी सांख्य यदि ऐसा स्वीकार करे तब भी अभिव्यक्ति तिरोभाविद्यमान विद्यमान अविद्यमान पड़े पूर्ववदेव प्रमाण दृढ़ करें अभिव्यक्ति त्रोभाव का भी अभिव्यक्ति के पहले अभिव्यक्ति का अभाव था कि भाव था वही आएगा और त्रोभाव में भी तिरुभाव के पूर्व अवस्था में तिरोभाव था कि तिरुभाव का अभाव था अभाव था कोई पहले वाला दोष है अभाव से आवाज की उत्पत्ति इसमें भी आ जाती है जो अभिव्यक्ति तिरभाव तो है उसके भाव अभाव का निर्भर करेंगे तो पहले अवस्था अभाव ही आएगा क्या आएगा अभाव से भाव की उत्पत्ति उसमें भी है तो वैशेषिक पक्ष से कहीं बाहर जाते नहीं अभी इसलिए वैशेषिक पक्ष का जो खंडन होने से सांखे भी खंडित हो गया स्थिति पूर्वदेव प्रमाण विरुद्ध पहले जैसे कहा हुआ था वैसे प्रमाण विरुद्ध ही होगा अभिव्यक्ति त्रभाव में पहले अभाव रूप से भाव में आता अभिव्यक्ति तब होना पहले अभिव्यक्ति का अभाव भाव आ गया पहले त्योभाव का अभाव था कब अभिव्यक्ति काल में किस काल में अभिव्यक्ति काल में त्यूरोव का अभाव था अब त्योभाव आ गया तो अभाव से आया पूर्ववस्था अभाव है उसके तो पहले वाला जैसे ही है प्रमाण से विरुद्ध है तुम्हारी घर की बात है जैसा मानो मानो प्रमाण से सिद्ध नहीं होते सब ना न अभ्योक्तिकाव से दोता है ना परिमाण परिणाम पक्ष सिद्ध होता है ना प्राग भावकारी रूप में आना सिद्ध होता है कोई सिद्ध नहीं होता है से ये तेरा इसी व्याज से मान अभाव से भाव आ रहे सबके सब अभाव से उत्पत्ति भाव को मान रहे सबके साथ इसी व्याज से कारण से भी संस्थानों उत्पत्तियादि ये तेरह भी प्रत्युत्तम कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कारण क्या है अभिव्यक्ति संस्थान है संस्थान है कारण कारण यह है मैंने कुछ फैल गया और कुछ नहीं हुआ परिणाम नहीं अभिव्यक्तित तो प्रभाव भी नहीं वित्तीय ही है फैल करके घट रूपे दिखाई दे रहे अभी संस्थान है उसके स्थिति ऐसा मानते हैं कुछ लोग माने प्रागभाव से कार्य भी नहीं मानना नहीं मानते परिणाम भी नहीं अभिव्यक्तित्रभाव भी नहीं क्या कारण के संस्थान विशेष है, सा, है। मिट्टी से अतिरिक्त है ही नहीं घाटू पृथक नहीं है वही है एक विशेष संस्थान है उसके विशेष आकार बना हुआ है मिट्टी ही है तो। वो कारण से वह संस्थान उत्पत्ति आदि जब उत्पत्ति और तिरोभाव जो माने जाते हैं उत्पत्ति नाश कहे जाते हैं कारण का ही संस्थान विशेष है मानी आकुंचन प्रसारण ये दो प्रकार की क्रिया जैसी है जैसे एक व्यक्ति फैल जाता है तो प्रसारण हो गया और समिट सिमट जाता है तो आपको उत्पत्ति नाश है ही नहीं वहां वही व्यक्ति वही होता है तो जैसे बिट्टी ही सब फैल जाती, तो घर तो जाती है तो घटना में आ जाएगा तो सिकुड़ जाती है तो बिट्टी का नाम आ जाएगी या उत्पत्ति नाश तो है ही नहीं पश्चुका तो संस्थान विशेष कहते हैं यहां भी वही दोष आना पहले वाला वो संस्थान होने के पूर्वावस्था में संस्थान था कि संस्थान का अभाव था अभाव तो अभाव से भाप का तो संस्थान हुआ है वही है ना अभाव से बाप की उत्पत्ति है ये पक्ष भी वैशे पक्ष आदि से बाहर नहीं जा सकता एक कार्य छोड़ दिया है ये तो है ना प्रत्युत्तम इसी ब्याज से यह भी खंडित हो गया भुला ठीक है मैं कहा अभाव से भावा, भाव भावापत्ति अभिपाय भाव से भी भाव आपत्ति सबसे जो साहित करते अभावश्य भावापत्ति अनुभव है सिर्फ मैंने ये आदि यदि अभाव का भाव अभाव से भाप नहीं मानता हो स्वीकार न करने पर क्या होगा फिर भाप का ही माने को उत्पत्ति तो मानता है नहीं किसकी उत्पत्ति भाप का ही भाप की उत्पत्ति विद्यमान का विद्यमान की उत्पत्ति है मानेगा फिर अनिष्ठा भाव आपत्ति अनिष्टम से आप होगा तो पहले विद्यमान हो तो फिर क्या होगा उसका भाव से भी तरी कहा मैंने पूर्वाजी कहा था ना एवं असमा प्राग भाव से भावित रूप से कहा था मैंने हमारे द्वारा ऐसा नहीं कहा जाता कि प्राग अभाव भी भाव रूप में आता है हमने नहीं मानते फिर इस तरह फिर क्या है भाव के भाव की उत्पत्ति मानोगे अभाव से भाप की है भाव ही भाव की उत्पत्ति मानोगे और इस टाइम तो क्या घटा तो से घटापति घट गट ही बनता है बोलना क्या बोलना ऐसा होता है प्रयोग प्रमाण है पट पट बनता है बोलना नहीं होता वही कहते हैं तस्व तदापत्य अयोग्य वही वही नहीं बन सकता वही व्यक्ति वही नहीं हो सकता रूपांतर होना पड़ेगा वही व्यक्ति वही नहीं हो सकता स्थिति है स्वयं व्यक्ति स्वयं पैदा होना कैसे बनेगा वो दृष्टांत कहा उस दृष्टि यथा यथा इत्यादि कहा था इसको कहा था यथा घट से घटापत्ति यही कहा गा। जैसे घट के घट होना बन, बन, बन, बनता नहीं घट होने के बाद में घट होना फिर दोबारा नहीं होता पट से पटापति इत्यादि नहीं हो सकता भाव से भावपत्तिर अनिष्ठा दाष्टानिक भाव मान विद्वान का फिर विद्वान होना विद्वान से विद्वान होना दोबारा दूसरा होना रूपांतर होना वही अनिष्टा अनिष्ट है दृष्टान्त कहा अभावस्य से भावापत्ति पर प्रमाण विरुद्ध ये जो कथा है भाव की भाव की उत्पत्ति मानते हैं ये भी अभाव के भाव की समान प्रमाण विरुद्ध है अभाव से भाव जैसे नहीं हो सकता उससे भाव से भी भाव नहीं हो सकता दृष्टांत अभाव का पक्ष यहां टीका में कहते आगे आरंभवाद उक्तम दोषम परिमाणवादी संचारित है आरंभवाद्या एक वैशिष्ट पक्ष है पहले ना था अभोना मानते हैं परिणाम बाद में भी वही दोष आएगा कहते हैं कौन है परिणाम बाद के सांस होगा उनमें वही दोष आएगा अरे घट के अभाव से घट नहीं होता बनता ऐसा नहीं मानते हैं मिट्टी का परिणाम घट है कहते हैं मिट्टी भी विद्यमान है घट भी विद्यमान ऐसा मानते हो तो मिट्टी का परिणाम है घट दूध का परिणाम दही अभाव से बाप की उत्पत्ति नहीं कहते उनके शब्द ऐसा है एक असाख्य कहा था सांख्य आपकी यह परिणाम पक्ष असाख्यों का जो परिणाम पक्ष है आरंभ बाद नहीं है परिणाम बाद है उनका शो वो जो परिणाम है वो भी अपूर्व धर्म धर्म में परिणाम पहले नहीं था वो धर्म परिणाम अब हुआ परिणाम होने के पहले क्या था अभाव था किसका परिणाम का अभाव तो नहीं आयुक्त पक्ष से बैसे बाहर नहीं जाता ये अभाव से परिणाम होना है पूर्वों का अभाव ही था उसका परिणाम का यही है उत्पत्ति विनाश अग्नि कर रहा उसकी उत्पत्ति और विनाश उसके परिणाम का उत्पत्ति विनाश किया माना माने तो घट की उत्पत्ति परिणाम मिट्टी के परिणाम घट की उत्पत्ति कालांतर में विनाश माना तो हुआ है वैशेषिक तो पक्ष आप न विशेष वैशे पक्ष विशेषता है अभाव से भाव के उत्तर परिणाम होने की पहले अवस्था में अभाव रहा परिणाम का ठीक हम कहना चाहते हैं धर्म परिणाम कहा धार्बा, धार्बा ऐ, तो धर्म संबंध अपूर्व धर्म धर्म का अर्थ परिणाम असतो अपूर्व परिणाम से उत्पत्ति जो असत है अपूर्व का जो परिणाम था पहले परिणाम नहीं था अपूर्व अपूर्वास्था थी तो पहले रहे तो परिणाम से उत्पत्ति सतस्य पूर्व परिणाम से सत से पहले जो परिणाम सत, सत होना ना उस उत्पत्ति माना सत होना है सत के पहले परिणाम से तो सत्य जो परिणाम था उसका नाश भी हो जाएगा बाद में मानते हो घट बना घट का नाश होगा मिट्टी का परिणाम है घट घट का नाश भी होता है उत्पत्ति विनाश मानते हो परिणाम की उत्पत्ति और परिणा, परिणाम परिणाम का नाश तो असत असैव सत्य सदैव यदि व्यवस्था अत्रा भी दुर्घटना इतना यहां भी जैसे वैश्य मत में सिद्धन होता है असतअ है सत सति है ये व्यवस्था नहीं बन पाती है सत असत हो जाता असत सत्य होता है इनके मत में स्थिति है इसलिए यह भी घटाना मुश्किल है वैसे श्री पक्ष शर्मा ने कहा पूर्वाधिक संज्ञानों कार्य कारणात्मना प्राग भी सदैव अव्यक्तम कारक का व्यापार व्यज्यते व्यक्ति अव्यक्तियों जन्मनाश व्यवहारात् मतांतरा विशेष सिद्धि इत्यादि कुछ लोग बोलते नहीं नहीं हम परिणाम भी नहीं मानते हैं भित्ती का परिणाम घट को नहीं मानते परिणाम माने पर अभाव से भाव होना लग जाए कारण ही कार्य रूप में आ जाता है यह हम मानते हैं कार्य ही कार्य रूप में आता है कहना एक कार्य कार्यम प्राग भी सदैव कार्य कार्या, जो है कारण उससे पहले भी था किस रूप में था हाँ कार्य घट वृत्ति का रूप में पहले विद्यमान था कार्य कारणात्मना कारण रूपेरा प्राग भी उत्पत्ति के पहले भी सती था वो कार्य अव्यक्तम तो अव्यक्त अवस्था में था घर दिखाई नहीं पड़ता अव्यक्तम कारक थे कारक में जो व्यापार होगा दंडक चक्र कुलाल आदि का व्यापार होने पर अभिव्यक्ति होती है घट की कारण रूप में यह था वो मान ये ऐसा वो नहीं आएगा परिणाम बाद में जो अभाव से होना था ऐसे कारण ही आया हुआ है ऐसा मानते पूछ लो था व्यक्ति अभव्यक्ति और जो अभिव्यक्ति और अनिव्यक्ति है दो तो अवस्था है नाश व्यवहार उसी के ही अभिव्यक्ति को लेकर जन्म के जन्म कहते हैं कारण पहले विद्यमान था अभी अभिव्यक्ति को तो घट पैदा हो गया मानते जन्म मानते हैं अभिव्यक्ति होना बंद हो गया तो नाश मान जा जाता है उन्हीं को जन्मनाश व्यवहार होने से मत अंतराल विशेष अन्य मतों की अपेक्षा हमारे में विशेषता है सांख्य मत की से भी विशेषता है और वैशेषिक मत से विशेषता है हम तो कारण ही कार्यकार में आता है ये कहते तो हैं अभिव्यक्ति इत्यादि शबसे कहा था अभिव्यक्ति तिरुभाव अंगीकरण पर अभिव्यक्ति तिरुभाव स्वीकार का परिणाम स्वीकार ना करके कार्य के अभिव्यक्ति और तिरुभाव जन्मराश मान्य अभिव्यक्ति तिरुभाव विद्यमान अवित्यमान पड़े पूर्वदेव परमाण्रोध का अभिव्यक्ति के पूर्वावस्था में क्या था अभिव्यक्ति का अभाव था अभिव्यक्ति का अभाव तिरुभाव के पूर्वावस्था में तिरुभाव का अभाव था तो ये अभाव से बात की तो अभिव्यक्ति और तिरभाव हो रहा है, तो है यह भी कहा ठीक व्यापार्थ कारक व्यापार से पहले अनविव्यक्ति अवस्था में है अभिव्यक्त नहीं हो रहे हैं अभिव्यक्ति पद जैसे अभिव्यक्ति नहीं है अभिव्यक्त सत्व असत्व वा अभिव्यक्ति के सत्विक असत्य है सत्विक असत्व है सत्य कारक व्यापार यदि अभिव्यक्ति यदि विद्यमान है पहले तो से ही तो फिर कारक व्यापार की आवश्यकता नहीं होगी आप तद विषय प्रमाण विरोध है उसके लिए फिर कारक प्रमाण कारक व्यापार में प्रमाण का विरोध होगा कारक व्यापार की आवश्यकता नहीं द्वितीय द्वितीय पक्ष असत्य है कारक व्यवहार से पहले अभिव्यक्ति का अभाव है असत्य पक्षांतर अन्य पक्ष के समान अभाव से बात करते हुए पहले अभिव्यक्ति नहीं अत्यंत असत तन निवर्तित्व आयोग अत्यंत असत्य निवृत्ति में होने से सयव दोषा वही दोष आ जाएगा कारक व्यापार आप ऊर्म व्यक्तिबद्ध अभ्यक्ति रूपी सत्व कारक व्यापार के आगे जैसे व्यक्त हो व्यक्त हो जाता अभिव्यक्ति होती पदार्थ होगी उसके बाद अव्यक्तिर भी सत्य अव्यक्त भी पहले विद्यमान है यदि स्थिति में सैव वही दोष तो आ जाएगा अभाव से बात की उत्पत्ति असत में भी वही आएगा सत सतो असत अंगीकार सत सत्य असत माने से मान व्यवहार व्यवहारे न तो आप विश्वास कहा मान में व्यवहार होगा प्रमाण प्रमेय व्यवहार पर कभी विश्वास नहीं आएगा सत असत हो जाता असत सत्य होता अभाव से भाव भाव से पाप होने पर ऐसी स्थिति आएगी सत सदैव कौन व्यवहार होना सत्य होता है असत असती होता है व्यवहार नहीं हो पाएगा अनिर्धारणा तो ऐसे से ऐसी व्यवहार हो जाएगा क्या व्यवहार सत सदैव असत असदैव व्यवहार नहीं होगा सांख्य पक्ष प्रतिक्षेप नहीं आना सांख्य पक्षों के जिस प्रकार से खंडन किया अभाव से जैसे पर, परिणाम मानते हैं परिणाम का अभाव से परिणाम होना होता है वहां देखने पर यही आता है उसी पर, पर पक्षांतर पर प्रतिक्षण ये जो अभिव्यक्ति अनविव्यक्ति पक्ष उसी प्रकार खंडित हो गया ये तो है ना यही कहा था ये तो है कारणशैव उत्पत्ति उत्पत्त्यादि जो कारण है उसके संस्थान विशेष उत्पत्ति उत्पत्तिया मिट्टी का ही विशेष संस्थान है घट आदि इत्यादि पक्ष है उत्पत्ति ये अभी प्रत्युत्तम ये सांख्य पद के खंडन के द्वारा ये भी खंडित हो गया ये कहा कारणशैव कार्य रूप आपत्ति है बांधे कारण ही कार्य रूप में आ जाता है विशेष स्थिति में मान अभाव से अभाव के ऊपर कारण कार्य रूप में है ये पक्ष है ये कारण शैव मानी कार्य रूप त्यागेगा कार्य रूप त्याग करके जो कारण होगा पूर्ववस्था में कारण होगा वही कार्य रूप में प्राप्त होने से तस्य तदरूप तो त्यागेगा फिर वो जो तो कार्य होगा उसका कार्य रूप में त्याग करके स्वरूपापत्ति फिर स्वरूप में जाएगा किस में कारण में जाएगा वो कारण रूप में कार्य ही कार्य रूप है कार्य फिर स्वरूप में जाए स्वरूप क्या है उसका कारण उसमें जाएगा इस वो नाश कहते हैं ये तो ये तथा ये पक्ष भी नहीं बनता पूर्व रूप में पहले वाला रूप जो होगा जो कारण रूप नष्ट होकर के कार्य होता है कि माने रहते रहते कार्य होता है ये तो प्रश्न होगा पूर्व रूपये स्थिते से च परस पर रूप अनुपत्त्य का दूसरे का रूपांतर होना संभव नहीं होता पहले वाला रूप रहते रहते यदि कारण रूप में है तो उसको नाश होकर दूसरा होना नाश होने अभाव हो गया तो पहले वाला रूप रहते रहते स्थित हो अथवा नष्ट हो स्थिति है पररूप आपत्ति पर रूप की आपत्ति अनुपत्ति पर की प्राप्ति संभव न होने से न तो प्राप्त रूपम थित जो प्राप्त रूप है थिते ना नष्ट न ना बस त्याग प्राप्त स्वरूप को स्थित अथवा नाश हो दोनों दोनों दोन त्याग नहीं सकता जो प्राप्त हो गया हो गया ये आएगा ये कहा अब न आरंभवाद न बन सकता कार्य कैसा होगा क्या है कार्य मानी क्या है आरंभवादी ने कहा प का प्रागवाप से कार्य होता बोला परिमाण बोले परिमाण मृतिकाजी का परिमाण कार्य होता है का नहीं बन पाया संस्थान विशेष भी नहीं बन पाया फिर ये कार्य क्या है ये कहते हैं देखो एक ही सच्चिदानंद आत्मा है उसमें माया के द्वारा कल्पना है कार्य नाम की में वस्तु नहीं है कल्पना है सारी यही पता है सिद्धांत सिद्धांत बोले जा रहे सारी कल्पना मात्र है न उसका कारण ही नहीं है क्या कार्य कार्य ही नहीं है तो कारण क्या होगा उसका कल्पना है सारी वास्तव में कार्य है ही नहीं एक ही मात्र से जिदा ना आत्मा है बस यही शुद्ध होना है ये अपना सिद्धांत देना चाहते हैं आगे समय हो गया है ये रखते फिर पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण